कठोपनिषद शकर्य द्वितीयावल्ली शेय प्रेय विवेक शिष्यम विद्या परीक्षिष्य विद्यागम्या इस प्रकार शिष्य की परीक्षा कर और उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता जान यमराज ने कहा अन्य तथा प्रेय ते उभे नाथे पुरुष स्ने तयोश्रेय आध दान से साधो भवती हेथे श्रेय अर्थात विद्या और है तथा प्रेय अविद्या और ही है वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को वर्णन करता है वह से पतित हो जाता है अन्य पृथ्वेवस तथा प्रेय अपि ते प्रेय श्रेयसी उपेनाथे भिन्ना प्रयोजले सति पुषम वर्णाश्रदिष्ट सुनि तो बताभ्यात्मकर्तव्यतया प्रयोज्यते पुरुषः प्रवर्तते अतः प्रयुज्य सर्व पुषा सेभ्युदया मृतवाषा प्रवर्त अत श्रेय प्रेय प्रयोजनकर्तव्यतयाभ्याच्येयर्था अन्यत् भिन्न ही है तथा तो प्रेय यानी प्रियतर वस्तु भी अन्य ही है वे श्रेय और प्रिय दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होने पर भी अधिकारी यानी वर्णाश्रमादि विशिष्ट पुरुष का बंधन कर देते हैं अर्थात सब लोग उन्हीं के द्वारा अपने अर्थात विद्या अविद्या संबंधी कर्तव्य से युक्त हो जाते हैं अभ्युदय की इच्छा वाला पुरुष प्रिय से और अमृतत्व का इच्छुक श्रेय से प्रवृत्त होता है अतः श्रेय और प्रेय इन दोनों के प्रयोजनों की कर्तव्यता के कारण सब लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं ते यद्यप्येकुरुषार्थ संबंधि विद्या अविद्याप्वाद विरुद्धे अत्यंतरापरितागे नईक पुरुषेण सहानुष्ठात्मस्यवाद तय हिवा विद्याप प्रेयसेसे कवलम सोपादन कुरत साधुशोभन सो शिव यस्वूरदर्शी विमूो हीय सेतेषा प्रयोजनात् प्रयोजना उच्यवत उच्य कोसौ यऊ प्रेयीत उपाधत्त वे यद्यपि एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले हैं तो भी विद्या और अविद्या रूप होने के कारण परस्पर विरुद्ध हैं अतः एक का परित्याग किए बिना एक पुरुष द्वारा उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान न हो सकने के कारण उनमें से अविद्या रूप प्रेय की प्रिय को छोड़कर केवल श्रेय को ही स्वीकार करने वाले का साधु शुभ यानी कल्याण होता है जो मूढ़ दुर्दर्शी नहीं है वह इस अर्थ पुरुषार्थ अर्थात परमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन से च्युत हो जाता है वह कौन है वही जो कि प्रिय को वरण करता है या इसका तात्पर्य है यद्युभे अभी कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेन किमर्थम प्रेय एवा दत्ते बाहुल्यन लोक इत्य यदि श्रेय और प्रिय इन दोनों ही का करना मनुष्य के स्वा मनुष्य के स्वाधीन है तो लोग अधिकता से प्रिय को ही क्यों स्वीकार करते हैं इस पर कहा जाता है श्रेयस प्रेयस मनुष्य में तौसरीधीर श्रेयोधी प्रेयसो प्रेयो मंदो योग क्षेमा दुनित श्रेय और प्रिय अर्थात परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है विवेकी पुरुष प्रिय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है किंतु मूढ़ छेम के निमित्त से प्रिय को वर्ण करता है सत्यम स्वायत्ते तथापि साधनतः फलत मंदबुद्धीना दुर्विवेकूपे सति इव व्याश्रीभूते मनुष्य पुरश्मा इतुत शेयस् प्रेयस् अत हंस इवांस पयस्थ शेय प्रेय पदार्थ संपरीत सम्यक पिरीगम्य मनसोच्य गुरुलाघवनती पृथक करोति धीरो धीमान विविध्य चेयो ही श्रेय एवावृणीते प्रेयशोभ्यर्तवात्त कोषौ धीर ये मनुष्य के अधीन है यह बात ठीक है तथापि वह श्रेय और प्रेय मंदबुद्धि पुरुषों के लिए साधन और फल दृष्टि थे जिनका पार्थक्य करना बहुत कठिन है ऐसे होकर परस्पर मिले हुए से ही मनुष्य यानी इस जीव को प्राप्त होते हैं अतः हंस जिस प्रकार जल से दूध अलग कर लेता है उसी प्रकार धीर बुद्धिमान पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थों का भली प्रकार परिगमन कर मन से उनकी आलोचना कर उनके गौरव और लाघव का विवेक यानी पृथककरण करता है इस प्रकार श्रेय का विवेचन कर वह प्रिय की अपेक्षा अधिक अभीष्ट होने के कारण श्रेय को ही ग्रहण करता है परंतु तो ऐसा करता कौन है वही जो बुद्धिमान है यस्तु मंदोल्पबुद्धि स्विवेका सामर्थ्याद्योग क्षेमाद्योग क्षेम निविद्धम शरीरचयक्षण निविद्धमेत पसपुत्रादी लक्षणं वृणीते इसके विपरीत जो मंदअ अल्पबुद्धि हैं वह विवेक शक्ति का अभाव होने की कारण जो योग योगक्षेम का ही कारण है अर्थात जो शरीरादि की वृद्धि और रक्षा का ही निमित्त है उस पशुपुत्रादि रूप प्रिय को ही वरण करता है कामा सियाध्याचके साक्षी नैताशंका वित्तमी मवाप यश्याम्जंते बहो मनुष्या हे नचकेत उस तूने ने पुत्रवित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत्व चिंतन करके त्याग दिया है और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं उस इस धन प्राप्त प्राय निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ सम पुनः पुनर्मया प्रलोभ्य प्रलोभ्यमी प्रियान पुत्रीन प्रियं चापसर प्रभृतिलक्ष का अभीध्या चिंतन तमाम अनवात्सार दोषान हे नचकेीरिष्टवान्न परवान परित्यक्तवानस्य हो बुद्धिमत्ता तव नैतानसी शिकां श्रुतिम कुशिताम मूढ़ जन प्रवृत्ता वित्तमयी धनप्रायाम श्रितौ मज्जती सीदंती भवो लेखे मूढ़ा मनुष्यः हे नचकेत तेरी बुद्धिमत्ता धन्य है जिस तूने की मेरे द्वारा बारंबार प्रलोभित किए जाने पर भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनकी अनित्यता और असारता आदि दोषों का विचार करके परित्याग कर दिया और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवृत्त हुआ करते हैं उस वित्तमयी धन प्राया निंदित गति को तो प्राप्त नहीं हुआ जिस मार्ग में कि बहुत से मूढ़ पुरुष डूब जाते अर्थात दुख उठाते हैं तय श्रेय आदिदान से साधु भवती यथेथाद्य ऊप्रेयो वणितुक्त तत्क उनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को वरण करता है वह स्वार्थ से, से पतित हो जाता है ऐसा जो ऊपर इस वल्ली के प्रथम मंत्र में कहा गया है सो क्यों इस पर यमराज कहते हैं क्योंकि दूर में ते विपरी विसूचि अविद्याद्येति ज्ञाता विद्याभिपिनम नचिकेत संबंधे न तो आ कामा बहो जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है ये दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली है मैं तुझ नचकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया दूर दूरण महताते रूपे विवेका विवेकात्मकवाम प्रकाशाव विसूचि विसुच्यौ नागति भिन्नफले संसारमोक्ष ये दोनों प्रकाश और अंधकार के समान विवेक और अविवेक रूप होने से दूरम अर्थात महान अंतर के साथ विपरीत है आपस में एक दूसरे से व्यावृत्त रूप है और विशुचि अर्थात नाना गति वाले हैं यानी संसार और मोक्ष के कारण होने से विभिन्न फल हैं। है के या चा विद्या विषया वेदे चेयो विषया ज्ञाता निर्जावगता पंडितद्याद्या बुद्धि तामहम कामा कस्दु प्रलोभि काम अवसर प्रभृतो बहुपि न न्छेद मार्गाद, आत्मोप कृतवंत श्रेय मार्ग अतो संपादन नद्यां श्रेयोभाजनम मन इत्यभिप्रायः। वे कौन है इस पर कहते हैं जो कि पंडितों द्वारा प्रिय को विषय करने वाली अविद्या तथा श्रेय विषय विद्या रूप से जानी गई है उनमें तुष नचकेता को मैं विद्याभिलाषी अर्थात विद्यार्थी मानता हूँ क्यों मानता हूँ क्योंकि अभिवेकियों की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले अप्सरा आदि बहुत से भोग भी तुम्हें लुभा नहीं सके उन्होंने तेरे हृदय में अपने भोग की इच्छा उत्पन्न करके तुझे श्रेयो मार्ग से विचलित नहीं किया अतः मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेय का पात्र समझता हूँ यह इसका अभिप्राय है अविद्या अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा ये तो संसारभाजना किंतु जो संसार के पात्र हैं अविद्यामतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमाना ददम्यमाणा पर मूढ़ा अंधे नई नियमाला वे अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए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 पंडिता शास्त्रकुशलाेती मनमस्ते दम्यम अत्यथ गतिम गति जरा मरण मरणादिदुख पी पंती मूढ़ा अविवेक अवेकिनोंधे न दृष्टि नियम विषम पथि यहांध महानतम अनर्थ मृक्षती तद्वता वे घनीभूत अंधकार के समान अविद्या के भीतर स्थित हो पुत्र पशु आदि सैकड़ों तृष्णा पासों से बंधे हुए व्यवहार में लगे रहते हैं जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुष विषम मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधे महान अनर्थ को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार हम बड़े धीर यानी बुद्धिमान हैं और पंडित अर्थात शास्त्र कुशल है इस प्रकार अपने को मानने वाले में मूढ़ अभिवेकी पुरुष नाना प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए जरा मरण और रोगादि दुखों से सब और भटकते रहते हैं अतएव मूढ़त्वाद अतएव मूर्ता के कारण न सांपराय प्रतिभाति प्रभाद्यंतम वित्तम हो हे अयम लोको नास्ति पर इतिमाली पुनः पुनर्वसमापद्य मे धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता यह लोक है परलोक नहीं है ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है न सांपराय प्रतिभाति संपर इति संपराय परलोक तत्ति प्रयोजन साधन विशेषः शास्त्रीयः सांपरायः शास्त्रीय बालम सालेकन प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिषत उसे सांपराय भाषित नहीं होता देहपात के अन्तर जिसके प्रति गमन किया जाए उसे संपराय परलोक कहते हैं उसकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है वह साधन विशेष शास्त्री सांपराय है वह बाल अर्थात अविवेकी पुरुष के प्रति प्रकाशित नहीं होता अर्थात वह उसके चित्त के सम्मुख उपस्थित नहीं होता प्रमाद्यम पुत्र कुरपश्वादी प्रयोजने स्वासक्त मनस तथा वित्त मोहन विमित्ते नाविवेकन मूढ़ तमसा छन्नम सतम अयमे लोको ये दृश्यम सत्यन्नपादि विशिष्टो नास्ती परिष्टो लोक इत मननशीलो मलि पुनः वसम पुनर्जन वस मदधीनताप्य मे मृतोम जननमरणादीक्षण दुख प्रबंधारूढ़ प्रायण एवं विध एवलो कहा तथा जो प्रमाद करने वाला है जिसका चित्त पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में आसक्त है और जो धन के मोह से अर्थात धन अविवेक से मूढ़ यानी अज्ञान से आवृत्त है उस मूढ़ को परलोक का साधन नहीं सूझा करता या जो स्त्री और आदि विशिष्ट दृश्यमान लोक है बस यही है इससे अन्य और कोई नहीं स्वर्गा लोक नहीं है जो पुरुष इस प्रकार मानने वाला है वह वा बारंबार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है अर्थात वह जन्म वरणादि रूप दुख परंपरा पर दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है यह लोक प्रायः इसी प्रकार का है आत्मज्ञान की दुर्लभता यस्तु यस्तुे सहस्रेशु कसीदेवात्म विभवती तद्विदो यस्मा किंतु जो तेरे सामान श्रेय की वाला है ऐसा तो हजारों में कोई ही आत्मवेदा होता है क्योंकि श्रवणाया बहुभिजो न लृवत बहोम नश्चो वक्ता कुशलोशलबा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 अपि आत्मा बहु श्रवण श्रोतम अो न लभ्य न बहुक शुण्व बहवोने नुर्न वक्तापि असंस्कृता कि वक्ता आचर्योदूत भवति तथा शुवाप्यस आत्मन कुशलो निपुण एवानसु लब्ध कसिद यस्माश्चर्यता कसिद कुशलाशिष्ट कुशल निपुणन आचार्येनाशिष्ट सन् जो आत्मा भूतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता तथा दूसरे बहुत से अभागी पुरुष जिस आत्म आत्मतत्व को जानकर भी नहीं जान पाते यही नहीं इसका वक्ता भी आश्चर्य अर्थात अद्भुत सा ही है वह भी अनेकों में कोई ही होता है तथा सुनकर भी इस आत्मा का लब्धा ग्रहण करने वाला तो अनेकों में कोई निपुण पुरुष ही होता है क्योंकि जैसे आत्मदर्शन में कुशल आचार्य उपदेश किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है कस्मात क्योंकि न नरे नहा प्रोक्त विज्ञे बहुधा चिंतम अन्य कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता अभेदर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अर्थात अस्थि ना रूप कोई गति नहीं है क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विग्ञेय है नहि नी नरेन मनुष्यवरेण प्रोक्त प्राकृत बुद्धिना प्राकृतुतुक्त एष आत्मा माम् यं तम मृछति नी सुष्टु सम्विजा शक्यो यस्तिस्ति कर्ता अकर्ता शुद्धो अशुद्ध इत्याद्यक चिंत महान वाद भी यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो किसी अवरहीन यानी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य से कहा जाने पर अच्छी तरह नहीं जान जाना जा सकता क्योंकि यह वादियों द्वारा अस्थि नास्ति करता अकर्ता एवं शुद्ध अशुद्ध इस प्रकार अनेक तरह से चिंतन किया जाता है कथम पुनः सुविज्ञेय्य अनन्य अन्य प्रोक् अनेृथग्दर्शिना आचार्य प्रतिद्य ब्रह्मात्मूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि नास्ति त्यादि चिन्ता चिंता आत्मनि नास्ति न गति भिदेक आत्मनः तो फिर यह किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है इस पर कहते हैं अन्य प्रोक्त अन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अपृथकदर्शी आचार्य द्वारा कहे हुए उस आत्मा में अस्थि रूप गति यानी चिंता नहीं है क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है अथवा स्वात्मभूते नन्यस्मिन आत्मनि प्रोक्ते नन्य प्रोक्ते गति अवगतिर्नास्ती जेयसान्य अभा परा निष्ठा यदात्मकम अथवगंत्यावान्न गति अवशिष्य संसार गतिस्त आत्म प्रोक्ति नाक तद्विज्ञान से मोक्षा अथवा अनन्य प्रोक्त अपने स्वरूपभूत अनन्य आत्मा का गुरु द्वारा उपदेश किए जाने पर अन्य गेय वस्तु का अथवा अभाव हो जाने के कारण उसमें कोई गति यानी अन्य अवगति अज्ञान अवगति ज्ञान नहीं श्रेयसान्य रहती क्योंकि आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है यही ज्ञान की परानिष्ठा है अतः गेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण फिर यहाँ कोई और गति नहीं रहती अथवा उस अनन्य, अर्थात स्वात्मभूत आत्म आत्मतत्व के उपदेश कर दिए जाने पर संसार की गति नहीं रहती क्योंकि उसके अनंतर तुरंत ही आत्म विज्ञान का फल रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है अथवा प्रोच प्रोचमान ब्रह्मात्म भूतेनाचार्य प्रोक्त आत्मनि अगतिरण व बोधोप अपरिज्ञानम अत्र नास्ती भव्यवावगत तद विषया श्रोतुष तदस्थ मिथ्याचार्य सेवेत्यथ अथवा जिसका आगे वर्णन किया जाएगा उस ब्रह्मात्मभूत आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए उस आत्मतत्व में फिर अगति अनवबोध अर्थात अपरिज्ञान नहीं रहता अर्थात आचार्य के समान उस उसोता को भी यह आत्म विषय ज्ञान हो ही जाता है ब्रह्म मैं ब्रह्मयु एवं सुविधेय आत्मा आगमता आचार्य इतरथा प्रो इतरिहानु प्रमाणादपि संपद्यत आत्मा अतर्क अतर्क केवलेन कवल तर्क तर्कमाुरी कचि स्थापित आत्मनि ततो यह गुणतनम अन्भ्यूहति तथोप्यन्यो तव मि न ही कुतर्क से निष्ठा क्वचित इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार द्वारा अभिन्न रूप से कहा हुआ आत्मा सुविज्ञ होता है नहीं तो यह अणु प्रमाण वस्तुओं से भी अड़ु हो जाता है अपने बुद्ध से निकाले हुए केवल तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अड़ू प्रमाण आत्मा को स्थापित भी करे तो दूसरा उससे भी अड़ु तथा तीसरा उससे भी अत्यंत अणु स्थापित कर देगा क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहीं भी नहीं है